श्री श्रीमदभागवत महापुराण अथ दसम स्कोध्याण से सुस्मित श्री कृष्णस्य के के सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे बालक यथेता कर्माण्यत अद्भुता वही कथमरहत्यथ जन्म ग्राम्य स्वात्मा इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक है इसका हमारे जैसे गवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है यह भला कैसे उचित हो सकता है पुष्करम गजरा जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे वैसे ही इस नन्हे से सात वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में सात दिनों तक उठाए रखा तो के ना मिलिताक्षेण पूतना जा महोज पीत प्राण काले न यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है जब यह नन्हा सा बालक था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूछना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही प्राण भी पी डाले ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है था जिस समय यह केवल महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा एक हाजन दैत्यन त्रृणावर्त महन कंठ ग्रहा उस समय तो यह एक ही वर्ष का था जब दैत्य भवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था सब, तुम समुम सब जानते ही हो किसने उस त्रृणावर्त दैत्य को गला घोटकर मार डाला क्विदयत उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था यह घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। वने संचार्यन सरामो डालाम बोर भ्यामु जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बक्षणों को चराने के लिए वन में गया हुआ था उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुल के रूप में आया और उसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह डाला रूपे न प्रशंत दिघांस हथ्हा न कपित चली लम जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ो के झुंड में घुस गया था उस समय इसने इस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया हास भेयम तदबंधुचान चक्रेताल बनम क्षेम परिपक्व फलान्वित इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुका तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया प्रलम्बम घाति तो ग्रम भले न बलशाल ब्रज बसुण गोपाचारण्य वंटिता इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर को मरवा डाला तथा दावानल से दावा और ग्वाल बालों को उबार लिया दमित्वा यमुना चक्रिविशोध काम यमुना जी जल में रहने वाला काली नाग कितना विषेला था परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए में बना दिया। नो नंदते स्मासप्योत्पत्ति का कथम नंद जी हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस स्वावरी बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्ने क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है क्व सप्ताहाय नो बाल कहा तो जायते शंका ब्रजनाथ तबात्म दे भला कहा तो यह सात वर्ष का नन्हा सा बालक और कहा इतने बड़े गिरराज को सात दिनों तक उठाए रखना ब्रजराज इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है नंदवाचन, एनम कुमार मुद्दस नंद बाबा ने कहा गोपो तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था वर्णास्त्र किलात रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम ग तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है विभिन्न युगों में इसने श्वेत रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग रंग स्वीकार किए थे इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है प्रागय वासुदेवस्वचितमज वासुदेव थी श्रीमान अभिज्ञा सं नंद यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव के घर में भी पैदा हुआ था इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं बहु नामाणी रूपाणी चे गुण कर्मानुरूपाणी तादना तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम है तथा बहुत से रूप मैं तो उन नामों को जानता हूं परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते ए आधा शोपा गोकुल नंदन अन सर्व दुर्गा यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा समस्त गो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 जो तुम्हारे सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं जैसे विष्णु भगवान के करकमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते तस्महानंद कुमार हो यम नारायण समोह गुण नंदजी चाहे जिस दृष्टि से देखें गुण से ऐश्वर्य और सौंदर्य से कृति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है अतः तो इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए इतधा गर्गे चले मंडी नारायण सांस कृष्णम क्लेष्ट कारिण गोपो मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ भावास्ते जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी तब उनका विस्मय जाता रहा क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे आनंद में भर कर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की देवे वरसत यज्ञ विप्लवृषा वज्रात्म वर्षा निल सी पशुस्त्री पशु स्त्री आत्म शरण करेन अबलो लीलो जिस समय अपना यज्ञ भंग के हो जाने के कारण इन्द्र क्रोध के मारे आग भबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे उस समय बद्रपाद ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे अपने शरण में रहने वाले व्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कान मुस्कुराने लगे कैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उड़ा दे वैसे ही उन्होंने पुष्प उखाड़ लिए वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे व्रज की रक्षा की इंद्र का मद चूर करने वाले देहि भगवान श्री गोविंद हम पर प्रसन्न हो इधागवते महापुराणे पारमस्याम चयतायाम दशम स्कंधे पूर्वाधे षड विंशोध्या